उपासना प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ होता है आज के इस समय में आप सभी को मौन रहते हुए उपासना करनी है आवाज किसी प्रकार की नहीं करनी है यदि किसी को बहुत अधिक खांसी या छीके आए तो वे धीरे से उठ के बाहर चले जाएं। शौच लघुशंका आदि का वेग हो तो भी धीरे से बिना आवाज किए उठ के बाहर जा सकते हैं आज आपको स्वयं अधिक उपासना करनी है मैं केवल संकेत रूप में कहूंगा फिर जैसा आपको प्रशिक्षण पिछले तीन दिनों में दिया गया उसके अनुसार आप स्वयं मानसिक रूप से उस कार्य को करते रहेंगे सर्वप्रथम अपने अपने आसन को व्यवस्थित देख लीजिए ठीक प्रकार से आसन में बैठने के बाद आप सर्वप्रथम अपने लक्ष्य का चिंतन करेंगे और उस लक्ष्य की प्राप्ति में यह उपासना किस प्रकार से सहायक है इसका भी साथ में चिंतन करेंगे लक्ष्य मोक्ष है ईश्वर की प्राप्ति लक्ष्य है और उपासना उसमें सहायक है अपना अपना चिंतन सभी करते रहेंगे चिंतन करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी इच्छा को तीव्र कर कीजिएगा लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपनी भावनाओं को अपनी भावनाओं को उभारने का प्रयास कीजिएगा अब तीन बाह्य प्राणायाम करेंगे पूर्व की भांति दो गहरे लंबे श्वास ले लीजिए तीसरा श्वास लेकर के संपूर्ण वायु को बाहर निकाल देंगे मल द्वार को संकुचित कर लेंगे ऊपर की ओर खींचेंगे मन में जब चलता रहेगा वायु को बाहर ही रोके रखेंगे घबराहट होने पर कुछ घबराहट को थोड़ी देर तक घबराहट को सहन भी करेंगे जब सहन ना हो तो श्वास को अंदर ले लेंगे और मूल मूलबंध को छोड़ देंगे इस विधि से तीन बाह्य प्राणायाम कर लीजिए तो प्राणायामों के बीच में दो तीन सामान्य श्वास भी ले सकते हैं तीन प्राणायाम पूरे होने पर जब कुछ सामान्य श्वास ले रहे हों तब अपने मन की स्थिति का भी निरीक्षण कीजिएगा प्राणायाम के बाद उसमें क्या परिवर्तन आया है अब प्रत्याहार की स्थिति बनाएंगे अपनी इंद्रियों को मन को समेटना है काल की दृष्टि से अपने को समेट लीजिए किसी बीते हुए काल का चिंतन नहीं पीछे से खिंच के वर्तमान में आ जाएंगे और भविष्य का चिंतन भी ना करते हुए उसको भी खींच के केवल वर्तमान क्षण में इसी प्रकार देश की दृष्टि से दूर दूर के किसी स्थान का चिंतन नहीं होगा अपने को आर्यवन तक समेट लीजिए और समेटिए इस विशाल भवन तक अपने को समेट लीजिए और समेट के केवल अपने शरीर पर आ जाइए और समेट लीजिए अपनी आत्मा तक आ जाइए समय और काल की दृष्टि से केवल वर्तमान क्षण और अपने वर्तमान स्थान बनाइए स्थान की दृष्टि से अब जो स्थल आपने चुन रखा है उस धारणा स्थल पर मन को लगा दीजिए मन को धारणा स्थल पर रोकने का प्रयास करेंगे मन को धारणा स्थल पर लगाए रखने का प्रयास करेंगे मन को धारणा स्थल पर रखते हुए ही आगे की मानसिक सज्जा करेंगे सभी सांसारिक संबंधों से अलग होते हुए केवल ईश्वर से संबंध बनाए रखने का चिंतन रहेगा ईश्वर मेरी माता है मैं उसका पुत्र हूँ ईश्वर मेरे पिता हैं मैं उनका पुत्र हूँ ईश्वर मेरे गुरु और आचार्य हैं मैं उनका शिष्य हूँ ईश्वर मेरे राजा हैं मैं उनकी प्रजा हूँ इन संबंधों में से जो भी संबंध आपको अधिक भाता हो आपके हृदय को अधिक अच्छा लगता हो उस एक संबंध को ले लीजिए ऐसा करने से सांसारिक संबंधों की स्मृति नहीं आएगी वे स्वतः हट जाएंगे ईश्वर से संबंध का चिंतन करेंगे अब मानसिक सज्जा के अगले चरण में चलेंगे जिस समय हम ईश्वर से संबंध बना रहे हैं उस समय जब हम मैं कहते हैं तो उस मैं को कहते समय कहीं शरीर की आकृति के अनुसार हम मैं को तो नहीं मान रहे मैं इतना लंबा चौड़ा व्यक्ति मैं युवा या वृद्ध व्यक्ति मैं स्त्री या पुरुष व्यक्ति इन सभी शारीरिक संबंधों से अपने को अलग रखते हुए केवल आत्मा के स्वरूप का चिंतन रखते हुए ईश्वर से संबंध बनाना है प्रयास कीजिए केवल आत्मा के स्वरूप का चिंतन रखते हुए मैं शब्द बोलते समय केवल आत्मा के स्वरूप का विचार मन में रहेगा अपने को स्त्री के रूप में या पुरुष के रूप में ईश्वर के सामने नहीं रखना है अब इसी में एक अंश और जोड़ेंगे जब ईश्वर से संबंध बनाना चाह रहे हैं तो मैं बोलते समय ऐसा ना हो कि को यदि अधिकारी हैं तो एक बड़ा अधिकारी ईश्वर की उपासना कर रहा है एक बड़े यश वाला ईश्वर की उपासना कर रहा है एक बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर की उपासना कर रहा है एक बड़ा धनवान व्यक्ति ईश्वर की उपासना कर रहा है इस प्रकार के मैं और मेरे के संबंध को हटाए रखते हुए ईश्वर से संबंध बनाने का प्रयास करना है सभी शारीरिक संबंधों से रहित मैं और मेरे के संबंध से रहित शुद्ध चेतन आत्मा अणुस्वरूप अल्पज्य आत्मा ईश्वर से संबंध बनाने का प्रयास कर रहा है इस स्थिति को बनाए रखते हुए अब अगला चरण करेंगे व्याप्य व्यापक भाव संबंध बनाएंगे पूर्व वाली स्थिति को रखते हुए स्वयं को अर्थात आत्मा को एक आत्मा को सर्वव्यापक परमात्मा में डूबा हुआ अनुभव कीजिए सर्वत्र ईश्वर मेरी आत्मा में भी ईश्वर मैं ईश्वर में डूबा हुआ जैसे रुई का गोला पानी में डूबने पर पानी से तर बतर हो जाता है उसके सर्वत्र पानी ही पानी उसी प्रकार मैं भी ईश्वर में तर बतर हूँ ईश्वर में डूबा हुआ हूँ अब तक बनाई हुई स्थितियों को बनाए रखते हुए ईश्वर प्रणिधान भी बनाएंगे मैं ईश्वर में डूबा हुआ हूं ईश्वर मेरे अति निकट है और वह मेरी प्रत्येक क्रिया को मेरे प्रत्येक चिंतन को मेरी प्रत्येक स्तुति और प्रार्थना को भलीभांति जान रहा है भली भांति समझ रहा है ईश्वर के साक्षीपन को अपने चिंतन में लाइए ईश्वर के प्रति श्रद्धा का भाव समर्पण का भाव श्रद्धा और समर्पण का भाव पैदा कीजिए ईश्वर की कृपा से ही मुझे ये शरीर बुद्धि और अन्य साधन मिले हैं उसी से ज्ञान मिला है और इन सब के माध्यम से ही मैं आज ईश्वर की उपासना करने के लिए प्रयास कर पा रहा हूँ यह उपासना ईश्वर की सहायता से हो पा रही है यह उपासना ईश्वर को ही समर्पित है मन में अत्यंत श्रद्धा का भाव ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव बनाइए अब अगले चरण में ईश्वर को अपनी आत्मा के अंदर ही संबोधित करेंगे यद्यपि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है लेकिन हमें उसे वहीं संबोधित करना है जहां हम स्वयं हैं वही सबसे निकट का ईश्वर हमारे पास है ईश्वर से जब संबंध बना रहे हैं उस समय मन में ऐसा चित्र न रहे जैसे कोई व्यक्ति हमारे सामने होता है और हम उससे बात कर रहे होते हैं सामने उपस्थित ईश्वर से मैं संबंध बना रहा हूं। ऐसा न करके मैं अपनी आत्मा में स्थित ईश्वर से संबंध बना रहा हूं, अपने अंदर आत्मा के अंदर ईश्वर से संपर्क बनाने का संबंध बनाने का चिंतन कीजिए यदि कोई बाहर का विषय आता है तो उसे वहीं रोक देना है उसके बारे में चिंतन प्रारंभ नहीं कर देना है बाहर के विषय के प्रति बाहर की बाधा के प्रति मन में कोई खिन्नता या द्वेष का भाव पैदा न होने पाए अपनी स्थिति को सम स्थिति को बनाए रखना है स्थिति यदि बिगड़ती है तो पुनः मन को उसी अवस्था में उसी मानसिक सज्जा की अवस्था में ले आना है फिर यदि सांसारिक चिंतन प्रारंभ हो जाता है कर देते हैं तो पुनः उसी मानसिक स्थिति में अपने को ले आना है यह पुरुषार्थ करते रहना है अपनी मानसिक स्थिति एक बार फिर देख लीजिए सभी सांस्कृतिक संबंधों से पृथक केवल ईश्वर से संबंध बनाए रखता हुआ मैं आत्मा शरीर से पृथक स्वयं अपने स्वरूप को रखता हुआ मैं आत्मा मैं और मेरे के संबंध से अपने को अलग रखता हुआ पूर्ण कृतज्ञता की स्थिति में बिना किसी घमंड की स्थिति में मैं आत्मा सभी चोलों को उतार के ईश्वर के समक्ष उपस्थित हो रहा मैं आत्मा सर्व ईश्वर में डूबा हुआ मैं आत्मा ईश्वर को साक्षी मान के उसकी उपासना कर रहा मैं आत्मा और अपनी आत्मा के अंदर ईश्वर को संबोधित कर रहा हूं मैं आत्मा इस स्थिति को बनाए रखिए इसी स्थिति को रखते हुए अब ओम का जप करेंगे अच्छी और वास्तविक उपासना तभी हो पाती है जब हम अपने मन को इस प्रकार की स्थिति में रखें अब ओम का मन ही मन जप करेंगे अपनी रुचि के अनुसार आप अपनी धुन रख सकते हैं अलग अलग धुनें हो सकती हैं अथवा बिना धुन के सामान्य रूप से वैसे ही ओम का उच्चारण मन में कर सकते हैं जप के साथ साथ अथवा जप करने के बाद ओम का उच्चारण करने के बाद उसके अर्थ का चिंतन भी करना है अपनी इच्छा के अनुसार ईश्वर के किसी एक गुण को ले सकते हैं सर्वरक्षक परमात्मा आनंद स्वरूप परमात्मा अथवा सर्वज्ञ परमात्मा दयालु परमात्मा ओम का जप करेंगे पाँच मिनट तक ओम का जब निरंतर चलता रहेगा